मैं रविंद्र जैन आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तुमने सब कुछ भगवान नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट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 तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष ग्वालियर से मोहन संत जी हैं जो एसकेआर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं और अलग अलग सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं देश विदेश घूमते भी हैं और आध्यात्मिक इस मार्ग में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इस मार्ग को अपना अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊँचा बना रहे हैं तो आप सभी की तरफ से मोहन संत जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर कैसे आप बिल्कुल ठीक हैं <laughs> और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि हमारे रेडियो लिसनर जो अभी आपको सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़ से पहली बार मुकातिफ हो रहे हैं रूबरू हो रहे हैं तो अपने बारे में विस्तार से बताइए जैसा कि मेरा नाम तो आपने जान ही लिया जी जी मोहन संतवानी जी मैं ग्वालियर ज़िले की डबरा तहसील को बिलोंग करता हूँ और हम पाँच भाइयों का एक संयुक्त परिवार है मेरे फादर 25 साल से सिंधी समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं अच्छा और पिताजी की बात मेरे ब्रिदर को सिंधी समाज में जहां 600 घर की स्ट्रेंथ है जी जी उन्होंने स्वेच्छा से उनको प्रेसिडेंट चुना आध्यात्मिक का जहां तक सवाल है संयुक्त परिवार में रहने के साथ साथ माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद और उनके संस्कार ने हमेशा हमको इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमेशा यूनिटी में रहना प्रेम सद्भावना के साथ रहना और जितना हो सके समाज में अपना समय और अपनी योग्यताओं को बिखेरते रहना इन संस्कारों के आधार पर ही आज हम सभी भाई एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं संयुक्त कारोबार है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संत कवराम पब्लिक स्कूल हमारे समाज के द्वारा ही बनाया गया स्कूल है जिसका कि मैं वर्तमान चेयरमैन हूं और इस स्कूल में 120 फैकल्टी मेंबर हैं और लगभग तीन हज़ार से ऊपर छात्र छात्राएं मूल्यों के साथ आज के प्रवेश में जो कोर्स चल रहे हैं वहां उन चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है मेरी बेसिक लाइफ स्टूडेंट लाइफ मैंने ग्वालियर से अपनी पढ़ाई पूरी की है <laughs> बी एस सी कम्प्लीट करने के बाद मैं आईएस के एग्ज़ाम के लिए अपियर हुआ <laughs> और आईएस में मैंने मेन मैंन एग्ज़ाम भी क्लियर किया क्योंकि <laughs> मेरी रुचि मेरी चॉइस के हिसाब से यह था कि मैं ऐसे व्यवसाय को करूं जिस व्यवसाय में अपनी जीविका के साथ साथ मैं और लोगों का सहयोग कर सकूँ और लोगों को एक संगठित कर सकूँ तो जब आई का ओरल में मैं क्लियर नहीं कर पाया फिर मैं अपने उसी चॉइस के हिसाब अपना व्यवसाय एक इंश्योरेंस सेगमेंट का व्यवसाय को चुना और आज मैं एल की एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ और एल आई सी की बिहा पर ही मैं लगभग 55 टाइम्स एब्रोड की विज़िट कर चुका हूं oh. और इस साल जून 2019 की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूएसए में आयोजित की गई थी प्रोफाइल के आधार पे संस्कार के आधार पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे लाइफ टाइम मेम्बरशिप का अवार्ड भी दिया है क्या बात है क्या बात है और जीवन में आध्यात्मिक का मूल्य मैंने जो जाना है हमारे मेरे बहुत अजीज़ जिनको मैं भाई रूप मानता हूँ उनका जिक्र मैं यहाँ अवश्य करना चाहूँगा <laughs> श्री सतनाम भाई जी <laughs> जी जी मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर्य विश्वविद्यालय से जोड़ने वाले मेरे भाई श्री सतनाम भाई जी हैं और आज मैं उनका हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया <laughs> राजयोग की शिक्षा सीखने के बाद जीवन का आप एक ही लक्ष्य है कि कर्म के साथ साथ जितना हो सके मैं सभी लोगों को न केवल भारत के लोगों को बाहर भी इस ज्ञान का लोगों को बता सकूं और जो खुशी जो प्यार जो वैल्यूज़ मैंने हासिल किए हैं उन्हीं वैल्यूज़ को मैं सभी लोगों के साथ शेयर करके एक खुशहाल भारत ही नहीं खुशहाल विश्व का सपना लिए हुए मैं अपना जीवन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा हूं यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं सभी लोगों को अच्छे से अच्छा सहयोग करूं और आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान देकर के पारस्परिक भाईचारा सद्भावना और इस किस तरीके से भविष्य में एक खुशहाल जीवन जिया जाए वह लोगों के साथ मैं उस रूप में देखना चाहता हूं। क्या यही बार? मेरे जीवन का लक्ष्य है जी मोहन संत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका जीवन का लक्ष्य क्या है और आप किस तरह से इस विद्यालय से जुड़े और जिन्होंने जोड़ा उनका भी नाम आपने लिया और साथ ही साथ अपने बारे में भी आपने बताया कि आप किस तरह से अपने लाइफ में जो एल है उसका काम करते करते आप देश विदेश का भ्रमण करते हुए अभी एक अच्छे पोजिशन पर हैं और आगे भी आप इन चीज़ों को करते रहेंगे और जो आध्यात्मिक ज्ञान आपने अर्जन किया है उसे दूसरों तक पहुंचाकर उनका जीवन मूल्य बढ़ाने की कोशिश आपकी जारी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अवश्यकर्ता हमारे सभी श्रोताओं को भी एक अलग जो है आध्यात्मिक अनुभव हो रहा होगा आपके शब्दों से और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पीछे आपको ले चलना चाहूँगा अपने लौकिक जीवन के साथ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे किसी भी कार्य को करने के पहले जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं या फिर कुछ भी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष होता है तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा संघर्ष हुआ था क्या मेरे जीवन में मेरा कैरियर आरंभ करने से पहले एक इस बात को संघर्ष जरूर हुआ क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था मेरे पिताजी का लक्ष्य था कि आई अधिकारी बनकर समाज की देश की सेवा करना क्योंकि जब उस लक्ष्य में मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मैंने बजाय लक्ष्य छोड़ने के उस लक्ष्य को हासिल करने का दूसरा मार्ग अपनाना शुरू कर दिया और जब मैंने दूसरा मार्ग अपनाया तो निश्चित ही समाज के उन वर्ग से मुझे यह अवश्य सुनने का लगा मौका कि किस तरह आप आई अधिकारी बनकर उस उच्च पोस्ट पर पहुंचना चाहते थे और अभी आप इस एलआईसी के क्षेत्र में एक कंसलटेंट के रूप में आपने अपना कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो मैंने अपनी भावनाएँ उनके आगे इसी प्रकार रखी कि यदि जीवन में किसी भी अच्छे कार्य को करने का जज्बा हो तो कभी भी कहते हैं कि परिस्थितियाँ आपको कितनी भी रोक टोक लें लगन यदि आपकी निगाहें लक्ष्य तक हैं तो कोई भी परिस्थितियाँ आपकी बाधक नहीं बन सकती हैं और इसी तरीके से जब मैंने अपना इस इन्वेस्टमेंट एल का क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा उस कदम में उन हडल की चिंता न करते हुए अपना लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित किया और वह सफलता की सीढ़ियों को मैं छूता गया छूता गया आज उन्हीं समाज का जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है वो यही मिलता है कि निश्चित ही यदि इंसान अपने अंदर कुछ करने का जज्बा हासिल करे तो निश्चित ही जुनून हमेशा नई कलाओं को ही जन्म देता है और मुझे भी उसी जुनून ने नई कलाओं के मार्ग बना करके आज इस मुकाम पर पहुंचाया है तो मैं आज अपने प्रोफेशन में पूर्णतः संतुष्ट हूं खुश हूं <laughs> और सबके लिए ये दुआ करता हूं कि सभी अपने लक्ष्य में कामयाब रहें और बहुत ही बहुत खुश रहें जी जी मोहनसंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप अपने जीवन का जो करियर है उसकी शुरुआत की और फिर उसमें जो भी संघर्ष आ रहे थे या जो भी बातें आपके सामने आ रही उसकी तरफ आपने नहीं ध्यान दिया आप अपने लक्ष्य की तरफ अपने करियर की तरफ अपने कार्य की तरफ आपने लक्ष्य दिया और आज सफलता के मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ आप बहुत ही संतुष्ट हैं और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको कौन से गीत पसंद है क्लासिकल या म्यूज़िकल या फिर कौन से वजन आप सुनना पसंद करते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो बताइए मेरा म्यूज़िक के साथ पहले शुरू से ही विशेष रुचि रही है लेकिन जब मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थान से जुड़ा आध्यात्मिक रूप में जुड़ा तब से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़े हुए ज्ञान मार्ग के गीत ही पसंद आते हैं और उनमें से मैं अपना एक गीत जो हमेशा याद करता हूँ गुनगुनाता हूँ <laughs> वो मैं अभी आप लोगों को सुना सकता हूँ जी सुनाइए प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का नाम लीजिए अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का नाम लीजिए अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए मानव जीवन में जैसे सतकर्म का ज्ञान जरूरी है हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए आनंद से भर लीजिए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 Thank you, thank you very much. <laughs> बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया दिल से आपने गाया इस गीत को आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए होंगे अपनी अंतर आत्मा की तरफ उनका आकर्षण बन गया होगा <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही मोहन संत वानी जी से और मैं चाहूँगा कि हम जैसे कि भ्रमण करते हैं जैसे आपने कहा देश विदेश में आपका भ्रमण हुआ है कौन कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत आकर्षण आपको किया है मेरी जीवन 36 देशों की यात्राओं में मुझे कुछ कंट्रीज़ बहुत ही सुंदर लगी यूरोप का स्विट्जरलैंड जापान का टोक्यो स्पेन और मॉरिशस इन जगहों पे जब मैंने भ्रमण किया तो कुछ जगहों पे मुझे जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आश्रम या सेंटर दिखाई दिए तो जब मैं उत्सुकतावश उन सेंटर्स में पहुँचा तो वहाँ पे जो भाई निमित थे जो बहनें निमित थीं उनसे मिलने के बाद आई वॉज़ फीलिंग इनर फीलिंग एज़ आई एम एट होम मुझे ऐसा तरीके से महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अपने ही घर में आ गया हूँ तो उन कंट्रीज़ <laughs> में आज भी मेरे यादगार क्षण हैं जहाँ पर उन भाइयों ने उन बहनों ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया स्नेह के साथ टोली खिलाई <laughs> तो मैं आज भी उन देशों की उन सेंटर्स को याद करता हूं। जी जी जी और भारत में कौन कौन सी जगह पे आप घूमे हैं जो आपको बहुत आकर्षित करता है भारत का साउथ पार्ट ऐसा है जहां पे मुझे एक रिलीजियन पार्ट मुझे ज़्यादा महसूस हुआ और एक रिलीजियन के साथ में जो एक सद्भावना वहां पे देखी तो वो एक रामेश्वरम कन्याकुमारी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं वहाँ पे लोगों से मिला मिलने के बाद क्योंकि आध्यात्मिक रुचि में रखने की वजह से ऐसे ही लोगों से मेरी मुलाकात हुई <laughs> जो निश्चित ही वो अपने रिलीजन के प्रति कार्य करते रहे और उन्होंने मुझे मंदिरों का भ्रमण कराया और तो वहाँ मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना भी की तो मुझे भारत में एक साउथ इस्टेट ऐसा महसूस हुआ जहाँ पे मुझे एक रिलीजन पार्ट ज़्यादा महसूस हुआ साथ ही गुजरात की भी मैंने यात्रा की है गुजरात में भी प्रेम सद्भावना मुझे बहुत देखने को मिली वैसे तो देखा जाए भारत का हर राज्य ही इन धार्मिक इतिहास से और उन भावनाओं से भरा हुआ है तो कई <laughs> स्टेट हैं जहाँ उन्होंने मुझे पर्सनली टच किया उसमें से साउथ एक है जहाँ आप रह रहे हैं ग्वालियर में ऐसे कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे ग्वालियर का मेन टूरिस्ट प्लेस राजमाता सिंधिया का जो एक म्यूज़ियम है फोर्ट है बिरला मंदिर है इस तरीके से तीन प्लेस ऐसे हैं जो वहाँ पर लोग बाहर से कई सैलानी आते हैं और उन जगहों का बहुत आनंद लेते हैं उसमें से जो सिंधिया परिवार का म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम को अंदर जो वस्तुएं जिस तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है कई तरीके की शिक्षाएं उस म्यूजियम में जाने के बाद मिलती हैं बिरला मंदिर है जहां पर कहां कहां से अलग जगहों से अनुयायी आते हैं और वहां पर उस जगह का आनंद लेते हैं साथ ही एक बात ग्वालियर के बारे में और मैं बताना चाहूँगी जो कि यह है ग्वालियर का ट्रैट फेयर बहुत ही फेमस है साल में एक बार वो मेला अवश्य लगता है तीस से चालीस दिनों के दरम्यान में कई सैलानी उस चालीस दिनों में मेले का आनंद लेते हैं और मेले के आनंद के साथ कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टैक्स की छूट दी जाती है जिस टैक्स की छूट के कारण लोग उस दिन का इंतजार करते हैं अपने नए वाहन लेने के लिए इसलिए गवालियर का मेला भी बहुत ही ज़्यादा एक यादगार और फेमस है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया देश विदेश का जो जहाँ पर आप भ्रमण कर रहे थे और उसमें जो आकर्षण वाला जो जगह था उसके बारे में मैंने पूछा आपने बताया कि विदेश में जैसे स्पेन हो गया यूरोप में या फिर जापान में जो टोकिया शहर है और ये सारी चीज़ें आपको बहुत आकर्षित किया है और इसके साथ में जब साउथ में आप आएँ तो वहाँ पर जो रामेश्वरम है वहाँ का जो मंदिर है पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा आकर्षित किया है और इसके साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं जब आध्यात्मिक मार्ग की बात आए तो ब्रह्मा कुमारी से कैसा आपका जुड़ना हुआ भाई जी ब्रह्मा कुमारी से मेरा ऐसा जुड़ना हुआ क्योंकि बाई बर्थ जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया मेरा पूरा परिवार एकता संस्कार प्रेम सद्भावना के संस्कारों से भरा हुआ है क्योंकि इस धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण जब मैंने एक टीकमपुर में विजिट किया तो मुझे वहाँ श्री सतनाम भाई जैसा साथी मिला उन्होंने जब उनसे पर्चा की चर्चा के दरम्यान में उनको लगा कि इस भाई की रुचि आध्यात्मिक की तरफ है।, है तो उन्होंने मुझे अपने सेंटर पर आने का निमंत्रण दिया बल्कि मैं तो ये कहूँ कि निमंत्रण किया दिया जब उनको समय दिया गया तो वो सतनाम भाई स्वयं घर पर आए और मुझे <laughs> अपने साथ उस सेंटर पर लेके गए और जब सेंटर पर लेके गए तो निश्चित ही क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी विशेषता आध्यात्मिक से संबंधित मुजमें देखी जो उनको टच किया और उसके टच होने के बाद उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया तो बस वहां उस सेंटर पर जाने के बाद जिस तरीके से परमात्मा का परिचय आत्मा का परिचय श्री सतनाम भाई के द्वारा मुझे मिला बस उसने मेरे जीवन को पूर्ण तरह से आनंदित कर दिया <laughs> और वहां सेंटर से लगातार सात दिन का कोर्स श्री सतनाम भाई जी के द्वारा कराया गया और कोर्स के बाद जब एक बार उन्हीं भाई के द्वारा मुझे माउंट आबू आने का अवसर मिला तो माउंट आबू आने के बाद तो मेरे कई भ्रांतियों से मैं स्वयं दूर हो गया और अब अपने आप से इतना प्रसन्न रहने लगा जबकि यह प्रसन्नता मैं औरों को भी देना चाहता हूँ आध्यात्मिक मार्ग के थ्रू जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी छोटी सी आध्यात्मिक कहानी को सुनकर मुझे भी अच्छा लगा <laughs> और जाते जाते हमारे सभी लिसनर जो देश विदेश से आपको सुन रहे रेडियो के द्वारा उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप मैं सभी लोगों को एक यही संदेश देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जिस भी धर्म को आप लोग बिलम करते हैं जिस ज्ञान मार्ग पर आप चलते हैं उसके साथ साथ सर्वप्रथम आप अपने अंदर जीवन का एक बेहतरीन लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ें जब आप एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही ईश्वर का साथ सदा आपको मिलता है मेरी सभी भाइयों से सभी देशवासियों से यही अनुरोध है कि एक सत्य के मार्ग को लेकर के उस लक्ष्य की तरफ अग्रसित होंगे तो निश्चित ही ईश्वर सदा उनका साथी रहेगा और इस ईश्वर का साथ अनुभव कर निश्चित वो उन्हीं खुशियों को अनुभव करेंगे जिन खुशियों को आज मैं अनुभव करता हूं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को जो मैसेज मिला है उस मैसेज पर थोड़ा ध्यान दे आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा विचार मंथन करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाने के लिए आपको जो टूल चाहिए जैसे मोहन संत जी ने अनुभव किया है ब्रह्मकुमारी इसमें आके आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से जुड़ कर, अपने आध्यात्मिक प्रज्ञा को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को निखार सकते हैं और उस प्रकाश जो परमात्मा को कहते हैं प्रकाश में परमात्मा के साथ अपने आप को भी प्रकाश में करें ऐसी कामना के साथ एक बार फिर से मोहन संत जी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच भाई जी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मच चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो